उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आके गए हम उनका नाम नहीं लेते क्यों उनको प्रसिद्ध करना हम वो भी नहीं चाहते हैं उन लोगों के बीच हमारा नाम कोई वो भी आपके साथ शिविर में थे सुप्रीम कोर्ट कोई थे भी उन नहीं थे सुप्रीम कोर्ट चपरा से यहां गई कोई अच्छी पोस्ट थी ऐसे चीफ जस्टिस लोग भी आ जाते हैं लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते लोगों के बीच उनको ये नहीं करते वो भी नहीं चाहते तो हम कहे को हमें कोई फायदा नहीं उठाना किसी की पोस्ट का हमें क्या लेना है पोस्ट से हमें तो सामने वाले का मंगल हो जाए कई आए सोफ आते हैं, बैठते हैं कई कुछ लोग आते हैं कई उद्योगपति कोई कैसे ईश्वर के नाते हो ईश्वर के नाते तो नहीं तो इतनी भीड़ में और इतनी भीड़ में कुछ सुविधा तो संभव नहीं है फिर भी जो सुख मिला वो फिर फिर से आते तो कमिश्नर रिटायर होकर फिर इधरी समर्पित हो गए आते थे कलेक्टर थे तब से आते थे और होते होते, तो इधर समर्पित हो गए आश्रम में रहने लग गए तो सुख बाहर था ये भ्रांति मिटते ही अंदर के सुख की यात्रा के लिए आदमी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है भ्रांति मिटनी चाहिए अभी अमेरिका से परिवार आता है साल में तीन बार चार बार तो वहां क्या सुविधाओं की जिसको सुख बोलते वहा क्या सुख की कमी है ये बेटा है वो उसकी माँ है उसका दूसरा भाई है उसका बाप है इधर के चारों के चार आते साल में दो बार तीन बार आते तो अगर वहां के विषयों में सुख होता सच्चा तो इधर क्यों आते मुझ समझ आ जाए सच्चा सुख क्या है उसको पाल ले एक बार चस्का आ जाए तो फिर आदमी चलता है तो नकली सुख लेने की आदत पुरानी है और मिटने वाली वस्तुओं को मेरी मानने की आदत भी पुरानी है इसलिए अमिट के ज्ञान में अमिट के अनुभव में रुचि नहीं होती जल्दी से और रुचि हुई तो उस तरीके के साधना देख समझाने का अवसर नहीं साधना कोई समझा शास्त्र पढ़ के तो अनुभव वाली वाणी नहीं मिलती अनुभव वाली वाणी मिल भी जाए तो प्रयोग कराने की जगह नहीं मिलती जब सब साथ में होते तो फिर आपको लगता क्या रहे? तो रहने भरतरी कहते जब स्वच्छ सत्य जब शुद्ध सत्य का संग किया परमेश्वर का जब स्वच्छ सत्य संग किनो तभी कछु कछु चीनो कुछ कुछ जानो क्या जाना बोले भरतरी लिखते मुड जाने आपको मैं सोने के बर्तनों में खाता हूँ मैं बड़ा सुखी हूँ नारायण का जो उत्तर है उसी के पुष्टि में ये बता रहा हूं भरत्री कहते जब स्वच्छ सत्संग तब कभी कुछ कुछ जाना क्या जाना कि मैं मूर्ख था कि सोने की थाली में खाता मैं बड़ा भाग्यशाली हूं आयु से नष्ट कर रहा था और जिसको खिलाता था उसको तो जलाना है पिंगला रानी इतनी सुंदरी और मेरी सेविक पत्नी आज्ञाकारी इतना ये सुविधा सोने का रथ चांदी का रथ सोने का उस उससे बैठता हूँ हीरे जब के कोश है मैं बड़ा सुखी हूँ लेकिन ये सब पहले भी थे बाद में भी रहेंगे भोगने वाला नष्ट हो जाएगा अब पता चला जब स्वच्छ सत संग कीनो, तभी कछु कछु चीनो क्या चीन बोले मूड जाने आपको अरे भरम तो आपको भ्रांति है ये पालूं तो सुखी हो जाऊं ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊं यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं ये कमाऊं तो सुखी हो जाऊं, इसको हटाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये भ्रांति है धोखा धोखा, है, है, माया इस बात को श्री कृष्ण ने भी कहा देवी ऐसा गुण मई मम माया दुरातया कोई शराब कबाब आलस्य में सुख मानता है कोई धन के संग्रह आई और टिप टाप में सुख मानता है तो कोई सत्व गुणी नियम अंतिम से जब ध्यान से सुखी हो वो तीनों से आ गया हो सच्चा सुख इन तीनों गुणों से पार त्रय गुणा विषय वेदा निस्त्र गुणा भवान जुना इन तीनों गुणों से पार हो जा सच्चे सुख की यात्रा कर बहुत ऊंची बात है अति ऊंची बात इसको पालिया तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं हो सकते सुख आपके लिए कोई पराई चीज नहीं आप तो तृप्त रहेंगे अपने आप में आपके दर्शन से आपके वचनों से आपकी मीठी नजर से दूसरों के शोक पाप ताप दूर होंगे ऐसा आपका आत्मदेव है सतृप्तो भगवती स अमृतो भवती स लोक अंतारियती आप में वो योग्यता है लोग सुविधा को सुख मान लेते हैं मकान में गया हा बड़ा सुख है सुविधा में लिमिट है सुविधा है तो वहां असुविधा भी है तो सुख और दुख सुख और दुख थपेड़े खाते खाते जीवन पूरा हो जाता है न सुख टिकता है न दुख टिकता है आखिर में तो अपनी वासना की बेवकूफी लेके जीव फिर भटकता है जन्म निभाने बड़ा धोखा है तो बोले भगवान ने ऐसा धोखे वाला संसार क्यों बनाया बोलो नारायण सुरेश बोलो भगवान ने जब सृष्टि के कर्ता भगवान है तो ऐसा धोखे वाला संसार क्यों बनाया है कोई उत्तर देने वाला देखो जी किसी धर्मात्मा ने कुआं खुदवाया मीठे पानी का क्योंकि समुद्र नजीक है वहां खारा पानी वाले कुएं हैं यहां किसी ने बताया मीठा पानी निकला गांव के लोग भर के आते थे एक माई का बेटा आवेश में आकर कोई भी डूब मराने लगी सेठ का सत्या कुआ हमारे पड़ोस में हमारा बेटा मर गया। अब ने कुआ मरने के लिए नहीं खुदवाया था शीतल जल पीने के लिए खुदवाया ऐसे ही भगवान ने संसार बनाया तो संसार में डूब मरने के लिए नहीं बनाया। संसार में से ये सब वस्तुओं का उपयोग करके अपने आत्मदेव का अमृत रस पीने के लिए संसार बनाया संसार बनाया माइक नहीं होती तो कैसे अमृत रस की बात होती तो ये भी चाहिए कान भी चाहिए जीव भी चाहिए शास्त्र भी चाहिए और इसने दयालु ने ऐसी दया की कि सुख और सुविधा के जो तीन साधन माने जाते हैं गृहस्थी जीवन में एक तो स्वास्थ्य सुख दूसरा संपत्ति का सुख और तीसरा कौटुंबिक सुख ये तीन एक साथ किसी के नहीं रखे हो कितनी दया की उसने जो संप होगा तो धन में गड़बड़ रहेगी अगर धन ठीक ठाक है तो तंदुरुस्ती में गड़बड़ रहेगी संपत्ति भी है और संप भी है तो स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी आप दिल पे हाथ रख के देख लो स्वास्थ्य बढ़िया है तो फिर संप में घटिया है संप और स्वास्थ्य बढ़िया है तो धन में घटिया है और कुछ न कुछ ऐसा चूरण डाल देता है कि आप कहीं फंसो नहीं नहीं तो सब तीनों ठीक है तो आपके आयुष्य चूमंत्र हो जाएगी ये उसने कितनी कृपा कहती बोले जब संसार दुख रूप है और ये तीनों चीज नहीं मिलती है बात भी सच्ची है तो फिर भगवान क्यों नहीं मिलते जल्दी से मिल जाए ना जल्दी से भाई आप लिखा छिपी खेलते हैं तो खोजने वाले को खोजने के बाद मिलता है तभी लिखा छिपी का मजा आता है हाँ कोई छुपे ऐसी जगह पर भाई लिखा ही नहीं है तो लिखा छिपी का मजा कैसे आएगा ऐसे वो लिखा छिपी करके फिर मिलता है तो उसका आनंद अलग है <laughs> हम घर छोड़ के गए ईश्वर प्राप्ति के लिए और चट से मिल जाता तो कदर ही नहीं होती ये वो करे और जब देखा कि शास्त्रों संत के वचन गुरु की कृपा के अनुसार जब वचन समझ में आये और बुद्धि ने पर उस पर ब्रह्म परमात्मा में विशांति पाई वहा वर्णन नहीं होता तब जो आनंद आया कि ढाई दिन होश न आए ढाई दिन तो ये जगत की सत्यता तो क्या भाष है रामकृष्ण देव को छह दिन होश नहीं आये मतलब तो छह मिनट भी आप उस परमात्मा में डूब जाए तो हो गया काम वो ऐसा पूर्ण सुख ओम नमो भगवते वास मानव अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रम परमात्मा नमो उसको नमन करते भगवते जो भगवान की आकृतियां कृष्ण राम शिव हनुमान आदि कई रूप में होते हुए भी वासुदेव सब जगह बसता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी शादी विवाह अथवा बड़ी यात्रा करने जाए, एक माला करके वो निर्विघ्न हो इस बाहर तो इस मंत्र में ताकत है ओम नमो तो दिया जलाकर जप करो तो और अच्छा है पानी की कटोरी रख के जब करो फिर वो शादी विवाह के सफलता में छाटो अथवा के समय जैसा कर हर तो दिन में भी बोलो सुबह उठकर ओम नमो नारायण एक किस बार जब करके पानी में देखे और आरोग्य की भावना से वो पानी पिए नारद जी कहते हैं स्वास्थ्य की रक्षा होती मैं भगवान की शरण जा रहा जाए भगवान नाम बार आए तो गिनती मैं परमात्मा के सच्चे सुख पेश परमात्मा के सत्य ज्ञान की पिपाशा बढ़े और मुझे भगवान का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाए मेरे को बच्चों को खिलाने की इच्छा होती है आशीर्वाद करो भगवान बच्चा बन के आ जाए <laughs> ये आशीर्वाद से इतना नहीं होता है इतना हमारे आशीर्वाद में दम नहीं है भगवान तुम्हारे गोद में बच्चा होकर आ जाए ओ वशिष्ठ महाराज ने दूसरे संतों ने भी कैसी कैसी विधि करवाई थी और कितनी उनकी तपस्या थी तब भगवान आते ये आप मेरे उस चक्कर में नहीं आना कि बापूजी आशीर्वाद करेंगे और भगवान आपके घर गोद में आ जाएंगे हा बेटा बेटी तो आ सकते लेकिन भगवान का अवतार ये हमारे से ये। अपेक्षा नहीं रखो आप हमारे में नहीं है <laughs> मेरी ये इच्छा होती बाबू आप पूरी कर दो हमारे ये भावना है अब ये मुकदमा हो गया जूठा हम छूट जाए ठीक है मुकदमा है छूटने का मैं मंत्र देता कई लोग मुकदमों से छूट गए वो ठीक बात है महाराजी हमारे ऐसा है वैसा है तो अपने वैद्य से ही गोजरन लो और अभी ये सीजन आती कप प्रकोप हो जिसको दमा कफ की तकलीफ हो तो एक लीटर पानी गुनगुना करके दस ग्राम नमक डाल के पी ले फिर वमन करे अभी नहीं थोड़े दिन के बाद होगा ये सीजन अभी नहीं है कफ प्रकोप की लेकिन महीने डेढ़ महीने के बाद कफ संबंधी जिसको कफ ज्यादा है उसको कफ संबंधी खांसी तकलीफे मंदागनी होगी तो गजीकरण पैदा करता है गोजरण पियो लेकिन भगवान को पाना है तो भाई मनुष्य की मांग का नाम है भगवान मनुष्य सदा सुखी रहना चाहते और सदा जो है परमात्मा का ही सुख है उसका नाम लेते-लेते सुख स्वरूप में शांत अभ्यास करो फिर उसका थोड़ा ज्ञान समझ लो अभी जब करो ओम आनंद ओम औति में जब पूर्वक देखो कैसे मिलती है सुख की झलक पांचों विषयों के बिना भ्रांति वाला सुख नहीं सच्चे सुख की झलक ले लो थोड़ी जो शिविर में मिलती वो अभी भी मिल सकती है कर लो एक बार मन को सच्चे सुख की झलक मिल गई ना तो मन चलने लगता है चाहे अमेरिका हो तो उसके लिए आश्रम दूर नहीं पड़ता और जम्मू हो तो भी दूर नहीं पड़ता राशि झलक मिल गई थी शिविर मेंीतिपूर्वक का स्मरण करते जाओ देखो कैसी कृपा बरसती हो अरे ओ, ओ, ओ दस मिनट रोज देखो लो चमत्कार कुछ ही दिनों में ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं जो घर बैठे सेटलाइज के द्वारा चैनलों के द्वारा देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूं तुम्हारे को तो अभी वो जो अभ्यास नहीं किया उनको बोलता हूं थोड़े दिन में हो जाएगा तुम्हारे लिए थोड़े दिन नहीं अब अभी झलके मिलेगी जो कुछ भीतर हो उन्हें दो उसको सहयोग दो सुकड़ो नहीं प्रीति प्रीतिपूर्वक स्मरण में मस्त हो जाओ Om Om Hari <tries> Om Om Prabhu ji सच्चे सुख की झलक मिल रही आपको जिनको व्यंजन या विकार भोगने से भी ऊंचा सुख दिखता है निर्विषय निर्विकारी सुख लगता है झलक वो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो मेरे को खुश करने के लिए हाथ मत ऊपर उठाना जिसको अच्छे सुख का एहसास हो रहा है पूरा हाथ ऊपर करो जो संसारी विषय विकार भोगने से बढ़िया मकान से गाड़ी से सुख नहीं मिला उससे बढ़िया सुख है हाथी लाओ तो देखो कितने लोग तो जरासी झलक उस परमात्मा सुख की ओ हो आनंद madhur kya ho mm. ष्ण की बंसी के द्वारा इस प्रकार का जो आनंद बरसा गया अधरामृत का पान है इसका नाम धरती की धरा धरती का सुख नहीं है अधरा है पांच हजार दो सौ बत्तीस साल पहले गाल गोपियों को जो अधरामृत मिला था शरद पूनम की रात को आप उसका स्वाद चख रहे हैं बेटा तो। ओ, ओ, ओ, ओ हो माधुर्य हो Om oh, Om oh, oh, Ananda